रामकृष्ण लीला प्रसंग, चरित तथा वियोग, चंद्रा देवी की दिव्य दर्शन, शक्ति का वर्तमान प्रकाश, बीतने के साथ ही साथ ही गदाधर बाल्यकालीन चेष्टाएं क्रमशः मधुरतर होने लगी और उनसे चंद्रा देवी का हृदय आनंद तथा भय के पुण्य प्रयाग में परिणत होने लगा पुत्र के जन्म से पहले जो कभी देवताओं से किसी वस्तु की प्रार्थना कर उसे प्राप्त करने के लिए व्यग्र नहीं होती थी अब वे ही प्रतिदिन पुत्र के कल्याण के निमित्त सौ बार नहीं हजार बार ज्ञात या अज्ञात रूप से उनके चरणों में मात्र हृदय की दयापूर्ण प्रार्थना करके भी पूर्णतया निश्चिंत न हो पाती थी इस प्रकार पुत्र के कल्याण तथा पालन पोषण की भावना ही श्रीमती चंद्रा देवी के ध्यान ज्ञान का विषय बनकर उनकी पूर्वकालीन दिव्य दर्शन शक्ति को आच्छादित करने लगी यह बात सहज ही समझ में आ जाती है किंतु उस समय भी उस शक्ति का सामान्य प्रकाश उनमें कभी कभी उपस्थित होकर उन्हें कभी विस्मित तथा कभी पुत्र के भावी अमंगल की आशंका से विचलित कर देता था इस संबंध में अत्यंत विश्वस्त रूप से हमने जो कुछ जो एक घटना सुनी है यहां पर उसका उल्लेख करने से पाठक इस बात को सहज ही समझ सकेंगे घटना इस प्रकार की है गदाधर की आयु उस समय सात आठ महीने की होगी श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन प्रातःकाल उन्हें स्तनपान करा रही थी कुछ देर बाद पुत्र को निद्रित देखकर मच्छरों से उसकी रक्षा करने के निमित्त मच्छरदानी के अंदर उसे सुलाकर दे घर के काम में लग गई कुछ समय बिताने पर कार्यवश उस कमरे में सहसा प्रविष्ट हो उन्होंने देखा कि मच्छरदानी के अंदर पुत्र नहीं है उसके स्थान पर दीर्घाकार अपरिचित पुरुष संपूर्ण मच्छरदानी को घेर कर लेटा हुआ है चंद्रा देवी इस दृश्य को देखकर अत्यंत भयभीत हो चिल्ला उठी और तत्काल ही कमरे से बाहर निकलकर पतिदेव को पुकारने लगी उनके आते ही उनसे उस बात को कहने लगी और दोनों ही उस कमरे में प्रविष्ट हुए तथा उन्होंने देखा कि कहीं कोई भी नहीं है बालक जैसे पहले सो रहा था वैसे ही सो रहा है किंतु श्रीमती चंद्रा देवी का भय तब भी दूर न हुआ बारंबार वे कहने लगी निश्चित ही किसी भूत प्रेत के द्वारा ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से पुत्र की जगह एक लंबे व्यक्ति को लेटा हुआ देखा है मुझे कदापि भ्रम नहीं हुआ है और सहसा इस प्रकार का भ्रम होने का कोई कारण भी नहीं है अतः तुम शीघ्र ही किसी अनुभवी ओझा को बुलवाकर पुत्र को दिखाओ अन्यथा इस घटना से पुत्र का कोई अनिष्ट होगा अथवा नहीं कौन कह सकता है यह सुनकर श्री श्री राम जी उनको आश्वासन देते हुए बोले जिस पुत्र के जन्म से पूर्व ही हम नाना प्रकार के दिव्य दर्शन प्राप्त कर हुए हैं उस पुत्र के संबंध में अब भी उस प्रकार का कुछ देखना विचित्र नहीं है अतः भूत प्रेत के द्वारा ऐसा हुआ है यह तुम कभी न सोचना खासकर जहां स्वयं श्री रघुवीर जी विराजमान हैं वहां भूत प्रेत क्या कभी संतान का कोई अनिष्ट कर सकता है अतः चिंता की कोई बात नहीं है किंतु तो तुम इस बात की चर्चा और किसी से न करना और यह निश्चित जानना कि श्री रघुवीर सदा तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं श्रीमती चंद्रा देवी पतिदेव की बातों को सुनकर शांत हुई किंतु पुत्र की अमंगल आशंका का आभास उनके मन से पूर्णतया दूर न हुआ उस दिन बहुत देर तक उन्होंने हाथ जोड़कर कुल देवता श्री रघुवीर से अपने हृदय की वेदना निवेदित की इस प्रकार आनंद आवेग उत्साह तथा आशंका से श्री गदाधर के माता पिता के दिन बीतने लगे और बालक ने प्रथम दिन उनके तथा अन्य लोगों के हृदय पर जो मधुर आधिपत्य विस्तार किया था वह नित्य प्रति दृढ़ तथा घनीभूत होने लगा क्रमशः चार पाँच वर्ष बीत गए इस काल में किसी समय श्री श्रीराम जी की कनिष्ठ कन्या सर्वमंगला का जन्म होना एक उल्लेखनीय घटना है